हमर छत्तीसगढ़ के हरतिहार में एक अजब रौनक है बचपन का गेंडी चलाना बहुत याद आता है ललित शर्मा की सन 2010 की एक पोस्ट सीजी रेडियो पर प्रस्तुत है हरेली अमावस के संदर्भ में स्वर है लक्ष्मी चौहान का छत्तीसगढ़ में सावन मास की अमावस्थ को हरेली यानी हरियाली अमावस् कहते हैं यह त्योहार मूलतः हरियाली के साथ जुड़ा हुआ है इस दिन को हम त्योहार की शुरुआत मानते हैं और होली त्यौहार अंतिम त्यौहार होता है हरेली त्यौहार के साथ कई किव दंतियाँ जुड़ी हैं। मुख्यतः किसान इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं इस दिन किसान अपने कृषि के उपकरणों नांगर हल रापा कुदाल इत्यादि की पूजा करते हैं और खेतों में भेलवा के पौधे का रोपण करके अच्छी फसल की कामना करते हैं बढ़िया रोटी पीठा पकवान बनाया और खाया जाता है बचपन में हमारे लिए यह त्यौहार बहुत महत्व रखता था हम इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करते थे क्योंकि इस दिन हमें गेणी जो चढ़ने मिलती थी गेड़ी एक बांस का बना हुआ उपकरण होता है जिस पर चढ़कर हम चलते हैं, जिससे हमारी ऊंचाई बढ़ जाती है इसे चलाने के लिए संतुलन की कला आना जरूरी है नहीं तो गिर हाथ पैर भी तुड़वा सकते है इसे मजबूत बाँस ऐसी बनाया जाता है गाँव के बच्चों के साथ हम घेणी दौड़ लगाते थे एक बार बांस की खपची में फंस मेरे पैर का तलवा भी कर चुका है चिरे हुए बांस में बहुत धार होती है कांच के जैसे मैंने पिछली हरेली पर एक चित्र भी बनाया था गेणी चलाते हुए बच्चों का हरेली त्योहार को प्रत्येक ग्रामवासी नियम से मनाते हैं। इस दिन गांव को तंत्र मंत्र ऐसी बैगा यानि ग्राम के तांत्रिक द्वारा बांधा तंत्र मंत्र ऐसी कवचित किया जाता है किसी भी दैवीय या प्राकृतिक महामारी या आपदा से बचाने के लिए ग्राम देवता की पूजा अर्चना की जाती है जिसके लिए प्रत्येक ग्रामवासी से तंत्र मंत्र एवं पूजा करने के लिए एक निश्चित सहयोग राशि ली जाती है और महिलाएं गोबर से घरों के चारों तरफ विभिन्न आदिम आकृतियां बनाकर उसे एक लाइन ऐसी जोड़ती है उसके बाद बैगा सभी के घरों में जाकर नीम की एक छोटी डाली को जाकर दरवाजे में टांगता है मान्यता है कि इससे अनिष्टकारी शक्तियां घरों में प्रवेश नहीं करती इसके बाद किसी भी व्यक्ति को गांव से बाहर निकलकर किसी दूसरे जगह जाने आज्ञा नहीं होती इस दिन सब अपना काम बंद कर गांव में रहते हैं और शाम होते ही लोग घरों से बाहर नहीं निकलते ऐसी मान्यता है कि अंधेरे में तंत्र मंत्र की सिद्धि करने वाले बैगा और टोन अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं एवं उसका परीक्षण करते हैं जिससे जो कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा उसका अनिष्ट हो सकता है बैगा यानी ग्राम तांत्रिक को गांव में रक्षा करने वाला और टोनी को अनिष्ट करने वाला माना जाता है मुझे भी बचपन में मेरी दादी के द्वारा घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था बाहर मत निकल आज हरेली है, है कोई टोनी की नजर पड़ गयी तो कुछ कर देगी इस मानसिकता ऐसी ग्रसित थे लोग टोनी नाम का एक अज्ञात भय उनमें समाया हुआ था बाल बच्चे नर नारी कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता था सिर्फ बैगा और उसके सहयोगी ही रात को बाहर घूम सकते थे जैसे जैसे लोग पढ़ लिख रहे हैं वैसे वैसे जागरूक भी हो रहे हैं। अब इतना भय नहीं रहता हरेली की काली अमावस की रात का हम रात को भी उठ घूमते है लेकिन अंदर के गाँव में अभी भी ऐसा ही माहौल होता है जागरूकता आते जा रही है लेकिन टोन्ही का अज्ञात भय लोगों को अभी भी सताता रहता है वर्षों से चली आ रही परंपरा को तो लोग इतनी जल्दी भूलते नहीं है हरेली त्यौहार से जुड़ी हुई इस टोन्ही और बैगा की गाथा को लोगों को भूलने में अभी और समय लगेगा तलवा भी तलवा भी